शो मित्र ष शन्नो शो शन्न इंद्रो बृहस्पति शो विष्णु विनय ग्रंथ का यह पहला मंत्र है ईश्वर के प्रति जब हम उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने जा रहे होते हैं तो हमारी भावना किस प्रकार की होनी चाहिए मानसिक स्थिति हमारी कैसी होवे इसका संकेत स्वामी दयानंद ने किया है मंत्र का जो शब्दार्थ और भावार्थ है आगे के पृष्ठ में दिया हुआ है ये किंतु इसका पिछला पृष्ठ देखिए आप इतने सारे जो नाम गिना रखे हैं ना हे सचिदानंद अनंत स्वरूप से लेकर विद्युत विलाशक फालतू है पर मंत्र से इनका कोई संबंध नहीं है मंत्र में ये पड़े हुए है ही नहीं फिर भी इन्होंने जितना मंत्र का शब्दार्थ हो सकता था उससे कई गुना दूसरा लिख दिया तो इससे क्या बात निकलती है यहां पर एक छोटा सा कार्य हम कर रहे होते हैं लेकिन अगर उसकी हम तैयारी बहुत अधिक करते हैं तो इसका मतलब है या तो वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है या फिर हम उससे और कोई अतिरिक्त प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। नहीं तो अधिक शक्ति हम क्यों लगाएंगे हमारा स्वभाव तो शक्ति बचाने का है ना जहां तक हो सकते काम से हम जी चुराते हैं चाहे वो बोलना हो चाहे वो करना हो कुछ भी होगा अधिकतम हम बचना चाहते हैं तो हमारे स्वभाव तो बचने का होता है और यहाँ क्या है अधिक पुरुषार्थ किया हुआ है तो ये किस स्थिति में ऐसा होता है हम अपनी सामर्थ्य से भी अधिक पुरुषार्थ करते हैं ये किस अवस्था में करते हैं ऐसा हम जब हमको लगता है कि कुछ विशेष मिलने वाला है इसमें इसके अंदर कुछ है या कुछ मिलेगा या जल्दी चाहिए शीघ्रता में या अधिकता में इनकी संभावना बनने के बाद आशा होने के बाद हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं बहुत बड़ा फल मिलने वाला हो लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा वो तो भी हमारी रुचि नहीं होती है और थोड़ा मोड़ा मिलने वाला हो तो भी हमारी रुचि नहीं होती है इसका मतलब होता है कि या तो जल्दी मिलने वाला है कुछ या फिर बहुत अधिक मिलने वाला है तो हम पुरुषार्थ विशेष करते हैं उसमें हमारी प्रवृत्ति अधिक होती है तो यहां पर भी क्या है पुरुषार्थ विशेष किया हुआ है तो इस स्थिति में या तो दोनों प्रयोजन है यहां पर अधिक मिलने की भी संभावना है और शीघ्र मिलने की भी संभावना है दोनों ही संभावनाएं होने के कारण यहाँ पर यहां अतिरिक्त पुरुषार्थ किया हुआ है किसी सेठ से हम कुछ मांगने जाते हैं तो मांगने से पहले केवल उनका नाम ही हम लेके रह जाते हैं या उनका अधिक गुणगान करना पड़ता है हमको सेठ केवल नाम से प्रसन्न नहीं होता उसको संतोष नहीं होता है कि मेरा केवल नाम ले लिया जाए वो ये चाहता है कि हमने जो कुछ भी किया है जितना भी किया है उसे कई गुना यहां पर प्रस्तुत किया जाए तब जा करके उसको संतुष्टि होती है और ऐसा हम करते भी कब हैं जब हमको उससे लेना होता ही है फालतू हम किसी की प्रशंसा भी नहीं करते हैं चाहे नेताजी को हम बुलाते हैं ना अपने उसमें स्वभाव में उसको माला क्यों पहनाते हैं या तो सड़क लेनी है उससे या और कोई न कोई काम हमारा बगल में रखा हुआ होता है हस्ताक्षर करवाना होता है इसी स्थिति में हम उसके लिए माला खरीद के लाते है नहीं तो नहीं लाते हैं प्रयोजन साथ में रखा रहता है हमारा तब तो हम उसका सम्मान करते हैं वैसे नहीं करते है इससे ये भी निकलता है कि अगर किसी से कुछ लेना हो तो हमें इतना करना ही पड़ता है नहीं तो नहीं मिलेगा वो तो यहाँ पर भी यही बात है कि ईश्वर से भी यदि हमको कुछ लेना होता है तो हमको अतिरिक्त पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा उसकी प्रशंसा अधिक से अधिक हमको करनी ही पड़ेगी इससे क्या होता है अधिक से अधिक पुरुषार्थ यदि हम करते हैं अधिक प्रशंसा करते हैं तो देने वाले को अंतर नहीं पड़ेगा उसने तो जितना देना है उतना ही देता है वो और उतना ही रहता है वो प्रशंसा कर देने से बढ़ थोड़े जाता है प्रशंसा क्या चीज होती है प्रशंसा केवल एक आवृत्ति है फोटोस्टेट स्टेट कह सकते हैं उसको भौतिक भाषा में जो कार्य हो चुका है उसी कार्य को दोबारे केवल बोल देना ये प्रशंसा है आपने कोई एक काम किया अच्छा काम था अब यहाँ प्रशंसा जब हम करेंगे तो यही कहेंगे ना दोहराते ही तो है ना केवल उसको कि आपने यह कार्य किया है जो भी कार्य किया है केवल उस कार्य को यहां पर दोहरा रहे होते हैं और कुछ नहीं करते है उसमें वस्तु तत्व रूप में तो वो कार्य हो चुका है ना अब तो वो कार्य किया जा चुका है उसकी कार्य की आवृत्ति वो थोड़े कर रहे हैं आवृत्ति काम तो हो गया हो गया वो अब केवल उसको बोलते रहते हैं बस प्रशंसा यही तो है और क्या है प्रशंसा आपने ये काम किया वो कार्य किया ऐसा किया वैसा किया इतना ही तो बोलते ही रहते हैं ना उस बोलने से वो काम थोड़े हो रहा है उतनी बार खाली तो एक ही बार हो गया वो हो गया है बस अब नहीं होना है वो अब केवल उसी को बार बार वाणी से कह रहे हैं बस इसी का नाम प्रशंसा है आपने एक बार कोई कार्य कर लिया तो दोबारे आप उसको नहीं करना चाहेंगे लेकिन यह चाहेंगे कि उसको बार बार स्मरण किया जाए तो सामने वाला व्यक्ति जब उसको बार बार स्मरण करता है तो उससे अपने को सुख होता है इसका ही नाम प्रशंसा है और कुछ नहीं है प्रशंसा वस्तु तत्व में प्रशंसा कुछ नहीं है शून्य है वो क्योंकि केवल आवृत्ति है वो किसी मूल के जैसे फोटोस्टेट होता है ना वो मूल तो नहीं होता है ना मूल तो अल, अलग रखा हुआ रहता है एक जगह जैसा है वैसा ही है तो उसकी प्रतियां कितने बनाते जाओ मूल में कुछ नहीं वृद्धि होना है तो ऐसे ही प्रशंसा से कुछ वृद्धि नहीं होती है जो मौलिक चीज होती है जिसकी प्रशंसा की जा रही है ना उस वस्तु में कोई अंतर नहीं पड़ता है जितना है वो उतनी रह जाती है अंतर केवल दूसरे में पड़ता है जिसने कर लिया उसको संतुष्टि होती है या और वो काम फिर क्या होगा अब तीसरा अपनाएगा उसको जब सामने वाला देखता है कि इसकी प्रशंसा की जा रही इस कारी के लिए तो उसको भी जरूरत होती है प्रशंसा की तो इस कारण से कहता अच्छा मैं भी करूंगा इसको तो अब वो करेगा उसका काम वो तो नया होगा जब करेगा तब होगा काम इसमें कुछ नहीं अंतर आएगा तो इस कारण से ये भी कहा जाता है कि मान की नहीं करनी चाहिए आशा इच्छा नहीं करनी चाहिए सम्मान की भावना क्यों नहीं करनी चाहिए इसलिए होता है कि उस सम्मान में वास्तविकता इतनी है बस उसकी वास्तविकता इतनी है कि जितना आपने कर दिया उतना ही था वो वास्तविक वो नहीं बढ़ेगा अब सम्मान कर देने से उसमें कोई वृद्धि तो होनी नहीं, नहीं वो तो हो गया हो गया ठीक है बस उसको करने से पहले आपने सोच लिया था कि ये बढ़िया कार्य है तो वो ही मुख्य था उसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति ये लेके चलता है कार्य से पहले जो सोचता है ना कि ये उत्तम है या अधम है कैसा कार्य है करना है नहीं करना है तो सारा का सारा ये कर्म करने से पहले ही की है चीज ये पहले सोचने से कर्म उतना उत्तम होगा पहले नहीं सोच पाएंगे तो वो कर कर्म उतना उत्तम नहीं हो पाएगा बाद में चाहे कुछ भी करते रहो उसे अंतर नहीं पड़ेगा उसमें किए हुए में इस कारण से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको कहा गया है कि सम्मान की मत करो सम्मान न करने का मतलब होता है उस कार्य में वृद्धि मत समझना आगे जो होगा वो तो यू ही होगा उसका लेकिन दूसरा अंतर यह आता है कि जिस व्यक्ति ने अभी नहीं किया उस कार्य को और उसको भी चाहिए वैसा ही सम्मान सुख तो उसमें क्या होता है रुचि हो जाती है किसी की प्रशंसा करने का प्रयोजन ये होता है कि दूसरे के अंदर अब रुचि उत्पन्न हो जाएगी ऐसे वो बिना देखे नहीं कर सकता था तो अब उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति माना जा रहा है इसके करने से ही तो माना तो अब क्या होगा वो देखा देखी में वो अच्छा काम कर लेगा बस तो किसी की प्रशंसा करने का ये प्रयोजन होता है कि जो व्यक्ति है समर्थ लेकिन कर नहीं रहा है तो अब क्या होगा वो भी करने लग जाएगा तो इससे जिसकी प्रशंसा हो रही है ना उसको यहां भी क्या मिलता है उसको तो अभी नहीं मिलेगा ना कुछ करेगा तो तो दूसरा करेगा और करेगा तो उसको मिल जाएगा यहाँ उसको इसको कुछ नहीं मिलेगा अभी भी तो मिलता है तो बाद में काम नहीं उसका अलग होता है यहां जो वस्तु तत्व तो देखिए यहां जो प्रशंसा की जा रही है ना एक में पहली तो है केवल जो पहले कर चुका है उसको कथन मात्र है वो कर्म की तो आवृत्ति है ही नहीं वास्तविकता तो कर्म है ना वाणी मात्र तो कुछ नहीं है अभी वाणी से उस अर्थ को कह रहे हैं तो उसकी आवृत्ति तो है ही नहीं इसलिए कर्म का लाभ यहाँ नहीं है दूसरा लाभ ये हुआ कि उसके प्रशंसा करने से तीसरे को प्रवृत्ति होगी तो इस दृष्टि से भी वो तो उसका होगा अगर वो करेगा तो भी इसकी नहीं है अब इसको कितना लाभ होता है इसमें इतना लाभ होता है कि सामने वाला व्यक्ति जब जानता है ना ये इत, इसने ऐसा कार्य किया है तो अब क्या होता है इसको वो सम्मान जब देता है तो आगे बढ़ने के लिए वो अवकाश देता है इसको ये ऊंचा आद्म, बड़ा आदमी है तो कोई भी काम जैसे कहीं भी जाना होगा ना रास्ता तो उसको खाली कर देते हैं वो तीसरा व्यक्ति जो घेर रखा है स्थान वो उसको दे देता है तो उसको ये बाधा हट जाती है यानी सम्मानित व्यक्ति जितना होता है उसको उतनी कम बाधाएं होती है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप स्थान छोड़ता है बैठने के लिए जैसे बस में जा रहे हैं और आप सम्मानित व्यक्ति हैं तो कोई बैठा हुआ व्यक्ति है तो वो छोड़ देता है ना अपना स्थान छोड़ देता है अगर वो नहीं छोड़ता तो जाने में कष्ट होता यात्रा में होता लेकिन उसने स्थान छोड़ दिया अब आप बैठ गए तो अब वो सुख मिल गया ना यद्यपि ये, ये उसका नहीं है कर्म का नहीं है ये ये तो उसकी कृपा है तीसरे व्यक्ति ने जो आपको मान लिया तो उसने वो क्या करता है कि वो स्थान दे देता है ऐसे ऐसे बैठने में भोजन में है भोजन में पहले आप बड़े आदमी हैं लेकिन देर से पहुंचे और छोटे लोग जो वो बैठ गए थे उसमें भोजन में तो अब वो क्या करेगा उठ जाएगा ना उठ जाने से अब जो भोजन अगर कम पड़ता मान लो और ये नहीं उठता तो अब आपको मिलना ही नहीं था ना वो लेकिन इससे उसने अगर छोड़ दिया तो अब क्या हुआ वो मिल जाएगा फिर आपको तो ये लाभ होता है वास्तविक लाभ नहीं है लेकिन दूसरे की कृपा हो जाती है दूसरा जो इसके कारण प्रभावित होता है ना वो अब अप अपना जो अधिकार होता है वो अधिकार छोड़ देता है इसके लिए उससे फिर इसको सुख हो जाता है उसका तो बढ़ता है वो जो अपना छोड़ रहा है ना वो त्याग कर रहा है तो उसका तो बढ़ेगा लेकिन इसको जो लाभ होता है ना सम्मान का जो लाभ जो गिन रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि सम्मान का वास्तविक लाभ क्या है वो जिसके लिए सारे करते हैं, ये जो जो नहीं लाभ लाभ है है है है, ना उसकी गिनती हो रही सम्मान सम्मान का। सम्मान का वास्तविक तो है, वो कर्म से जो मिलना वही उसका अपना वास्तविक लाभ है अब क्योंकि वो उससे अधिकार में है वो उसने किया है तो उसी को मिलेगा वो लेकिन ये जो सम्मान मिल रहा है ना दूसरे जो अवकाश दे रहे हैं ये उनके अधीन है वो चाहेंगे तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे वो बाधित नहीं है देने के लिए इसमें तो है कि मिलेगा ही लेकिन ये जो बैठने के लिए जगह दे दी गई खाने के लिए पहले दे दिया ये अधिकार उसका है वहां पर वो चाहे तो देगा नहीं तो नहीं देगा कुछ नहीं कर पाएंगे उसको अब सम्मानित है इसका मतलब ये नहीं होता ना उठा देंगे बस में चाहे तो वो दे देगा स्थान नहीं चाहे तो क्या कर लेंगे आप तो इसलिए वो अपना आवश्यक नहीं होता है फिर भी वो मिलता है तो ये क्या है उसकी कृपा से मिलता है तो वो कर्म तो उसका ही बनता है वस्तुतः अपना नहीं होता है अधिकार नहीं बनता है अधिक अपना वहीं बनता है जहां अधिकार हो रहा है वास्तविक वही है जहां तक अधिकार से मिल रहा है जो अधिकार से नहीं मिल रहा है वो दूसरे की कृपा समझिए तो सम्मानित होने के बाद ये कृपा अधिक से अधिक मिल जाती है तो लौकिक व्यक्ति इसको ही पकड़ता है हाँ कि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा फिर उसको प्रयोजन यही होता है क्योंकि लौकिक सुखों को सबने छीन लिक रखा होता है ना हथियार रखा है सबने अब इसको क्या था? इस स्थिति में वो छोड़ देते हैं दूसरे और इसको यही चाहिए था इसलिए इसके पीछे पड़ता है सम्मानित सम्मानित के के सम्मान के, मैं जितना अधिक सम्मानित हो हो ना उतना मुझे बहुत ही सुख मिल जाएगा क्योंकि हिस्सेदार सारे अलग हो जाएंगे उसके छोड़ देंगे वो तो वो मिलेगा ही तो इस दृष्टि से व्यक्ति सम्मान को बहुत वो देता है लेकिन वो दूसरे का होता है तो आध्यात्मिक व्यक्ति इसलिए इसको महत्व तो नहीं देगा दूसरे की चीज है वो दूसरे के फिर एक तरह से अधिकारित तो गह रहा है ना वो ठीक है उन्होंने दे दिया अब तो दे दिया तो उसको बाधा इतनी नहीं होगी लेकिन अनिवार्य नहीं था इसलिए उसकी ये प्रधानता नहीं देता ये व्यक्ति तो न प्रधान दे, न देना यही मान को छोड़ने का मतलब है यार तो उसकी नहीं करना ये यानी आपने अनिवार्य माना तो छीनेंगे आप उसने नहीं दिया ना जगह तो कहेंगे देखो दुष्ट है अब जबकि ऐसा नहीं था हो दुष्ट नहीं है वो अधिकार का तो कर ही रहा है प्रयोग लेकिन अशिष्ट माना जाता है वो उसका बनता है कि ये इतना ऊंचा व्यक्ति है वो इसीलिए बनता है दूसरे निमित्त से कि अगर इसको नहीं दिया जाएगा तो जो अच्छा काम किया है ना उस कार्य की प्रतिष्ठा नहीं होगी और तीसरा व्यक्ति नहीं करेगा उस कार्य को तो ऐसे करके इसमें अंतर होता है मूल कारण इस तरह से होता है कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि प्रशंसा हम उस स्थिति में करते हैं और करनी चाहिए उसका प्रयोजन यही होता है उस कार्य को आगे बढ़ाना है और में प्रशंसा कोई लाभ नहीं होता है तो अब हुआ कि जो प्रशंसा करता है उसमें अंतर आएगा जिसकी होती है अभी हमारा चल रहा था जिसकी होती है ना उसको नहीं है लाभ लेकिन जो करता है उसको है उसके चित्त में अंतर आएगा किसी की भी जब हम प्रशंसा कर करते हैं तो अगर हम अभिमानी है ना हमारे अंदर अभिमान है तो हम नहीं कर पाएंगे प्रशंसा नहीं निकलते प्रशंसा के शब्द अभिमानी व्यक्ति से तो जो विनम्र होता है वही व्यक्ति प्रशंसा का शब्द निकाल सकता है जो विनम्र नहीं होगा वो प्रशंसा किसी की नहीं कर पाएगा उससे वो शब्द निकलते ही नहीं है हाँ तो इस कारण से क्या होता है प्रशंसा करने से हमारे अंदर विनम्रता आती है हम जिसकी भी प्रशंसा करते हैं उसको मान देते हैं तो अपने को उससे पीछे लगते हैं और नहीं सम्मान देंगे तो अपने को आगे रखेंगे उसके आगे इसलिए बड़े व्यक्ति को हमको क्या सम्मान देना होता है उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है ताकि हमारे अंदर विनम्रता और विनम्र होंगे तो वो उनका अनुकरण करेंगे विनम्र जो नहीं नहीं होगा वो अनुकरण कर सकता है जो अभिमानी होता है वो अनुकरण करता नहीं है कभी हर समय वो कराता है दूसरे लोग मेरे संगठन में आ जाए ये तो हर कोई चाहेगा और मैं किसी के संगठन में हो जाऊँ ये कोई नहीं चाहता है इसलिए संगठन नहीं बनता है हर कोई अपना ही बनाना चाहता है तो ये अभिमानी व्यक्ति यही करेगा हर समय वो दूसरे के नीचे नहीं जाना चाहेगा साथ नहीं लेना चाहेगा दूसरे को अपने में लेना चाहेगा अपने नीचे रखना चाहेगा वो तो ऐसा व्यक्ति किसी की प्रशंसा नहीं करता है और जहाँ कर रहा है तो समझो मन से नहीं करेगा वो धोखा देने के लिए करेगा वो या फिर बनियागिरी के लिए करेगा ये मैं नहीं करूँगा तो मेरा नहीं करेगा ये तो वो विवश होके करता है वो लेकिन जो श्रद्धा होनी चाहिए ना प्रशंसा का जो प्रयोजन है श्रद्धा विनम्रता वो बिना इसकी नहीं होती है तो ईश्वर की भी अगर हम नहीं करते इस प्रकार से प्रशंसा नहीं करते ईश्वर की स्तुति मतलब प्रशंसा ही वही है नहीं करते हैं तो उससे हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी और जितना अधिक हम करेंगे उतनी फिर हमारे अंदर विनम्रता आएगी क्योंकि लोक में जितना हम जिसकी प्रशंसा करते हैं उसके प्रति उतना हम नतमस्तक होते हैं विनम्र होते हैं उसके प्रति हमारी उतनी श्रद्धा बनती बनती है तो प्रशंसा के साथ श्रद्धा का विनम्रता का संबंध होता है तो ये नियम ईश्वर पर भी लागू हो जाएगा अगर हम ईश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते तो श्रद्धा नहीं होगी झुकेंगे नहीं उसके सामने और यदि झुकना चाहते हैं तो हमें ढूंढ करके करना पड़ेगा ईश्वर की प्रशंसा करनी पड़ेगी तो स्वामी दयानंद जी यहां इस चीज को दिखा रहे हैं या उनकी जो भावना है ईश्वर के प्रति अत्यंत समर्पण है ईश्वर को अत्यंत वो महान मानते हैं उनके अंदर इतनी बड़ी भावना है इतना उनके प्रति वो समर्पित हैं कि वो एक शब्दों से चुप नहीं हो पाते शब्द पर सब डालते चले गए एकदम से वो उनकी मतलब उस भावना का एक प्रतीक है रुक नहीं रहा है वो जितने शब्द पढ़े हुए हैं वही पर्याप्त है उसके लिए लेकिन इतने से काम नहीं चला है बहुत अधिक उन्होंने डाल दिया जिसका मतलब बहुत है बहुत अधिक समर्पण है ईश्वर के प्रति उनका अत्यंत भावुकता है उनके अंदर ईश्वर के प्रति तो हमारे अंदर भी ऐसे ही हो जाना चाहिए जितने अधिक हम भावुक होंगे जितने अधिक ईश्वर के प्रति हमारी प्रशंसा के शब्द या उद्गार कहो जो ये निकलते हैं उतना ही हमारा चित्त शुद्ध होगा हमारे चित्त में उतनी विनम्रता आएगी उतने अविद्या आदि दोष जो हैं हटेंगे और नहीं कर पाते हैं तो ये चीजें नहीं, नहीं हटेगी दोष नहीं हटेंगे वो अभिमान यानी मैं कुछ सब कुछ हूँ मेरा सब कुछ है सोस्वामी संबंध या जिसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में वो नहीं हटता है बिना उसको हटाने के लिए ये अनिवार्य है तो इस दृष्टि से इन्होंने यहाँ इस तरह का प्रयोग किया है अत्यंत वो विनम्र हैं उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ है नतमस्तक है ये कह लीजिए और स्तुति प्रार्थना उपासना के अंदर हमारा चित ऐसा होना ही चाहिए नहीं होता है तो सफलता नहीं मिलेगी उसमें तो इसके संकेत में इन्होंने इतने सारे विशेषण पढ़ दिए हैं हे सचिदानंद अनंत स्वरूप सचिदानंद के पीछे आई थी हो गई थी बात सत का मतलब होता है बिल्कुल विद्यमान खड़ा है जो उसको कहते हैं सत चित हो गया चेतन जो जान सुन रहा है और आनंद स्वरूप है अत्यंत उसके अंदर सुख है प्रार्थना में ये क्या होता है कि प्रार्थना हर्ष में अनुपलब्ध चीज के लिए की जाती है उपलब्ध के लिए नहीं होती प्रार्थना वो तो प्राप्त हो गई तो जो चीज अपने पास में अभी नहीं है मांगी है वही ना हर समय तो यहाँ जो आनंद मांग रहे हैं अभी तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम आनंदित होकर मांग रहे हैं नहीं हमारे पास है तो भी मांग सकते हैं आशा है कि मूल्ख चीज यहाँ पर ये आपके अंदर है तो किसी भी गुण का हम वर्णन जितनी तीव्रता से करते हैं किसी में दिखाते हैं उतनी हमारी लालसा जागती है उसके प्रति हाँ जैसे कोई भिखारी होता है ना किसी से दो पैसा उसको एक रुपया लेना होता है तो कितने बार बोलता है क्या क्या बोलता है वो आप इतने महान हैं इतने पैसा है ये क्या है ये किया है ये किया है तो उसका प्रयोजन ये नहीं होता है कि वो ये ये कह रहा है उसकी तीव्रता होती है कि वाल अंदर ये दे दे किसी तरह से मुझे अभी मिल जाएगी मुझे उतना बोलने से उसकी वो बढ़ती है इसलिए कभी देखा होगा ना कि कई प्रशंसा कर दी है उसने भिखारी ने लेकिन फिर भी आपने नहीं दिया तो गाली देके जाता है फिर वो बहुत दुष्टि कुछ नहीं है इसके पास है तो वो क्या होता है छोब होता है उसको फिर अंदर पहले उसने इतनी लालसा उठा ली अब उसको सहन नहीं होता है इस कारण से फिर क्या होता है वो विपरीत शब्दों का प्रयोग करता है तो ऐसे ही यहाँ जितना अधिक हम इसका वो करते हैं गुणों की आवृत्ति करते हैं उतनी लालसा हमारी जागती है वो तीव्रता हमने प्राप्त करने की तो वास्तविक स्थितियों में ऐसा करना ही उचित है जितना अधिक हम कर सकेंगे स्तुति तो में उतनी हमारी उसके प्रति कामना बनेगी चित्त में इस कारण से वो करना चाहिए तो इन्होंने आनंद स्वरूप यहाँ करेंगे तो आनंद स्वरूप यदि बोलेंगे तो वो हमारे अंदर आकांक्षा जगेगी उतनी तीव्र जितना अधिक बोलेंगे उसको उतनी तीव्र आकांक्षा वहां जगेगी ए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ईश्वर का स्वभाव कैसा है नित्य है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता यानी तो बदलता नहीं है उसका विरुद्ध हो जाए कभी ये नहीं होता है नित्य है वो शुद्ध है शुद्ध का मतलब होता है मिलावट नहीं है उसके अंदर कुछ कोई जैसे शरबत बनाते हैं ना तो पानी और चीनी दो चीज मिलाते हैं इसको मिलावट नहीं बोलते अगर आपने शरबत के अंदर नमक मिला दिया और कुछ मिला दिया तो उसको मिलावट कहेंगे यानी जो किसी के मिश्रण के गुण को नष्ट करता है उसका नाम मिलावट है दोष दाल में अब क्या करते हैं कंकड़ मिला देते हैं ना ताकि उसका भार बढ़ जाए तो उसको मिलावट इसीलिए कहते हैं कि वो अतिरिक्त चीज है वो बिगाड़ता है उस चीज को जो किसी के गुण को बढ़ाता है उसका नाम मिलावट नहीं है वो सहयोगी है उसका वो घटक है वो मिलावट नहीं होता है लेकिन जो समुदाय के गुण को नष्ट करेगा तो वो मिलावट में आ जाता है तो जहा ये मिलावट होती है वो चीज अशुद्ध होती है और जिसमें ये चीज मिलावट नहीं है वो चीज शुद्ध रहेगी तो हमारे आत्मा में हम मिलावट क्या करते हैं अविद्या का करते हैं अविद्या का जो ज्ञान है जिसे अहंकार आदि है इसको हम अपने से मिला लेते हैं आत्मा में जोड़ लेते हैं ये मेरे गुण हैं तो ये मिलावट हो जाता है यही आत्मा की क्या होती है अशुद्धि होती है तो ऐसे अविद्या यानी दोष ईश्वर के अंदर कभी नहीं होते हैं इस कारण से उसका क्या है शुद्ध है वो स्वभाव शुद्ध बुद्ध और बुद्ध माने वही जानने वाला है और मुक्त स्वभाव है किसी से वो बंधता नहीं है इसे आशा रखता है किसी के अधीन नहीं होता है इस कारण से हर समय वो मुक्त स्वभाव रहता है सबको अपने से अलग जानता है स्वयं को अलग सबसे रखता है यानी अनि अनिति पर चलने के लिए कोई समझौता नहीं करता है मुक्त स्वभाव है ये अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण अद्वितीय मतलब अकेला है और कोई नहीं है अब स्वयं समर्थ है अनुपम है जिसकी कोई बराबरी वाला भी नहीं है और जगत का आदि कारण है सबसे पहला कारण वहीं से जगत का निर्माण आरंभ होता है और कहीं से नहीं होता है सबसे पहली चेष्टा ईश्वर के द्वारा होगी उसके बाद प्रकृति में होगी फिर इसकी रचना होती ईश्वर से पहले और कहीं नहीं होती है इसलिए कहा उसका कि वो आदि कारण है जगत का है अज अज का मतलब होता है जन्म नहीं लेने वाला जो सदा से वर्तमान रहता है विद्यमान है वो ही अज होता है शरीर को जो धारण नहीं करता है निराकार उसमें कोई आकृति नहीं है आकार नहीं है आकार मतलब होता है जो लंबाई चौड़ाई के रूप में जो चीज़ आती है ऐसा कुछ नहीं है उसमें सर्वशक्तिमान, संपूर्ण शक्तियों वाला है उससे बढ़ किसी की शक्ति नहीं है न्यायकारी न्याय करने वाला है और जगदीश जगत इस संसार का स्वामी है रचयिता है वो सर्व जगत उप उत्पादक आधार सर्व जगत का उत्पादक नहीं उत्पादक का आधार का है यहाँ पर कि संपूर्ण जगत की जो उत्पत्ति होगी उसका आधार वही है वही आरंभ करेगा शुरुआत वही करेगा प्रकृति से लेकर के हे सनातन सनातन कहते हैं जो शुरू से अब तक चलता आ रहा है एक रस सन आतन विद्यमान जिसका आगमन रहता है वो सनातन होता है आगमन प्राप्ति जिसकी प्राप्ति एक जैसी बनी रहती है उस सनातन कहलाता है यानी नित्य भी कह सकते हैं उसको सदा एक रस पीछे से चलता आ रहा है ज्यों का सनातन धर्म कहते हैं ना इसको इसलिए कहते हैं कि पीछे से ज्यों का चला आ रहा है पुराना और उसी स्वरूप में लगातार आते जाना एक प्रकार से उसका नाम यहाँ सनातन होता है तो ईश्वर भी ज्यों का पहले से आ रहा है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए उसको सनातन कहा है सर्वमंगलमय सभी के सब प्रकार से मंगल स्वभाव वाला या सबका मंगल करने की स्वभाव वाला सर्व सब स्वामी सबके स्वामी करुणाकार पिता करुणा करुणाकार करुणा आकार करुणा स्वरूप वाला करुणा करुणा कर, कर ज्यादा ठीक लग रहा है इसमें आकार यदि होगा तो करुणा स्वरूप वाला होगा अर्थ और करुणा करे तब तो ठीक है ज्यादा वही है करुणा करने वाला अस्मत पिता हमारे पिता रक्षक पालक परम सहायक सबसे अधिक जो सहायक हैं सहायता करने वाले हैं हे सर्वानंद प्रद सभी आनंदों को देने वाले सकल दुख विनाशक सारे दुखों को दूर करने वाले अविद्या अंधकार निर्मूलक अविद्या रूपी जो अंधकार है उसको मूल से समाप्त करने वाले विद्यार्क प्रकाशक विद्या रूपी अर्क, अर्क माने प्रकाश तेज विद्यारूपी तेज का या अर् कहते हैं ज्ञान को भी कहेंगे प्रकाश को भी कहेंगे तो विद्यारूपी प्रकाश का प्रकाशक फैलाने वाला है परम ऐश्वर्य दायक परम ऐश्वर्य के देने वाले साम्राज्य प्रकाशक साम्राज्य के बढ़ाने वाले अच्छे राज्य को बढ़ाते हैं पहले जान से अच्छे लोगों को उत्पन्न करके उसको पहले स्थापित करते हैं राजा आदि जो होता है उत्तम गुणों वाला व्यक्ति होता है तो उसका जन्म आदि देने वाला चूंकि ईश्वर के हाथ में है तो उस रूप में भी और ज्ञान भी ज्ञान राज्य राजनीति आदि से संबंधित सारी चीज़ें हमको ईश्वर से मिलती है तो इस रूप में वो बढ़ाने वाले भी वही है राज्य के जिस व्यक्ति के अंदर पूरी राजनीति नहीं होगी उत्तम वो नहीं राज्य बढ़ा पाएगा और वो उत्तम राजनीति ईश्वर की ही कृपा से या संबंध से हो सकती है ऐसे नहीं होती है पहले दे हमारे यहाँ चक्रवर्ती साम्राज्य होता था ना अब नहीं होता है अब देखिए किसी भी देश के पास इतनी शक्ति होती नहीं है कि पूरे विश्व पर कर ले अधिकार तो ये स्थिति पहले भी थी पहले भी कोई एक देश यदि चाहे कि सभी के ऊपर हम कर ले शक्ति से अधिकार तो संभव पहले भी नहीं था अब भी नहीं है यह कभी नहीं होता है कि एक ही देश के पास पूरे विश्व के लिए लड़ने के लिए अकेला सामर्थ हो लेकिन पहले तो चक्रवर्ती साम्राज्य हो जाता था अब नहीं संभव है तो पहले और अब में अंतर क्या है पहले के अंदर जो एक व्यक्ति होता था ना, उसके अंदर पूरे के प्रति अपन की भावना रहती थी सभी को वो अपना मानने में समर्थ होता था इसलिए दूसरे लोग उसको स्वीकार कर लेते थे हाँ मैं तुमको अपना प्रतिनिधि मानता हूं अब ये भावना किसी में नहीं है कोई भी जो देश होता है दूसरे देश को अपने बराबरी में नहीं मान सकता इसलिए दो व्यक्त मिलते नहीं और दो अब नहीं मिलेंगे दो तो तीसरे पर नहीं होगा कब्जा कोई भी जो राष्ट्रवादी होता है अभी का वो अपने राष्ट्र को सबसे अलग ही मानता है और केवल यही मानता है कि मेरा ही राष्ट्र सबसे उत्तम होगा ये भेदक भावना जो है ये चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित नहीं होने देगी उसके पास कितनी शक्ति हो जाएगी एक राष्ट्र के पास लेकिन वो अपने को सबसे उत्तम खड़ा कर देता है तो सामने वाले में विद्रोह की भावना हो जाती है इसलिए वो पूरा सहयोगी नहीं होता है उसका और नहीं होगा सहयोगी यानी शस्त्रों से तो होना चाहिए मानसिक भी चाहिए उसको तो वो मानसिक सहयोग तो मिलता ही नहीं है उसको कोई भी उसके प्रति समर्पित नहीं होता है और समर्पित ना होने के कारण फिर क्या होता है उसको साम्राज्य नहीं मिलेगा समय हो गया उसमें थोड़ा सा एक बताता हूँ ये जो शिशुपाल का था ना और कृष्ण का इनका जो राजूज हो रहा था तो उसमें शिशुपाल ने कृष्ण को बहुत भला भला बुरा कहा था लेकिन उसने फिर भी युधिष्ठिर को माना था उसने और उसने वहा पर वो कहा है कि युधिष्ठिर को मैं अपना मान तो रहा हूं लेकिन डर से नहीं मान रहा हूं तुम्हारे जैसे लोग हैं बहुत बलवान है या कोई भी है तो उसके पास बड़े बड़े लोग हैं इतने बलवान लोग हैं उसके कारण मैं झुक करके नहीं कर दे रहा हूं उसको लेकिन मैं कर इसको दे रहा हूं कि ये धार्मिक व्यक्ति है और भी दूसरी कंसादी जो है इससे बलवान है और मैं मानता हूं उसको इससे अधिक वो समर्थ हैं और मैं उनको मित्र बना सकता हूं पर मैं उसमें धार्मिकता नहीं देखता हूं इसलिए मैं उनको नहीं दे सकता कर और इसमें इतनी सामर्थ नहीं है शक्ति नहीं है फिर भी इसके अंदर धार्मिकता है इसलिए मैं इसको दे रहा हूं सहयोग तो वो इतना दुष्ट व्यक्ति भी वो जो झुक रहा है उसके कारण वो क्या है वहाँ पर एक श्रद्धा की भावना है दूसरी चीज काम कर रही है यहाँ तो ऐसे होकर के फिर अब क्या होता था वो चक्रवर्ती साम्राज्य बन जाता था वो व्यक्ति उसके अंदर इतना होता था कि हर किसी को वो अपना मानने को समर्थ हो जाता था दिखा सकता था तो सभी लोग उसके प्रति हो जाते थे नतमस्तक अब वो स्थितियां नहीं है इसलिए सम, चक्रवर्ती साम्राज्य अब नहीं संभव है वैदिक नीति पर तो है संभव ये क्योंकि वेद में सबको अपना पुत्र जैसे मानने का क्या है ना? कि राजा जो होता है पिता होता है प्रजा उसके पुत्र होते हैं तो इस तरह की उद्धात भावना इसमें होती है पारिवारिक जैसे लेकिन आधुनिक राजनीति में इसका नहीं स्थान तो आधुनिक राजनीति से ये संभव नहीं है ये और चक्रवर्ती साम्राज्य में केवल शस्त्र नहीं होता है भावना भी होती है इस कारण से इन्होंने यहाँ पर कहा गया है साम्राज्य साम्राज्य प्रसारक यानी इस भावना को देने वाला ईश्वर है वहीं से हम लेकर के इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे नहीं बढ़ा सकते हैं तो समय अधिक हो गया अपना आगे करेंगे फिर इसको